o o दर्शन की तीसवीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथमाध्याय के चौथे पाठ का तेरवा सूत्राच और उससे आगे का पाठ चलेगा पीछे जो प्रकरण चल रहा था जगत जन्मादि जगत के जन्मादि का कारण प्रकृति है ऐसा कोई कहे तो वो नहीं है और शास्त्रों में जहां ऐसे वचन मिलते हुए प्रतीत भी होते हैं तो वो गौण रूप से माने जाएंगे इत्यादि ये प्रसंग था मूल रूप से ये परमात्मा को ब्रह्म को ही जगत की जन्मादि का कारण सिद्ध करना जरूरी परमात्मा ही इसको बना सकता है परमात्मा ही इसका बनाने वाला है परमात्मनिरपेक्ष प्रकृति इसको नहीं बना सकती पूरे प्रसंख का तो ये तात्पर्य उसको अलग अलग तरह से इन्होंने पुष्ट करने का प्रयास किया है तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पूछिए जी 88 पृष्ठ पर आठवां सूत्र चमस्पद अविशेषा इसकी जो दूसरी व्याख्या है उसके द्वारा क्या कहना चाहते है समझने प्रसव धर्मिणी कह तात्पर्य तो अंत में एक ही है तात्पर्य तो एक ही है कि दूसरा यहां पर कि ये जो लोहित शुक्ल कृष्ण कहा गया है ये कुछ गुणों से एक उपमा दी गई है एक ऐसी अजा है बकरी है जिसके तीन रंग हैं। तो जब उपमा से कथन किया जाता है तो उपमा से कथन में उसके गौण अर्थों को ही लिया जाता है सामान्य अर्थों को ही लिया जाता है ठीक है मुख्य अर्थ जो यहाँ प्रतीत हो रहा है कि वो सृष्टि को बनाने वाली है प्रकृति वो तो मुख्य नहीं लिया जाता बस इतना ही तात्पर्य जैसे चम्मच का जैसे चम्मच का अंतिम तात्पर्य तो वही आएगा पहले व्याख्या में भी यही तात्पर्य तो तात्पर्य तो वही निकलेगा तात्पर्य वही निकलेगा तो इसमें जो उससे शीर से, से दिल या तुलना की रूपक इसमें से दूसरे व्याख्या में ही चम्मच चमस रूपक अरवाग बिल समय वो रूपक रूपक साथ में जोड़ दिया उन्होंने कि जैसे उसका चम्मच का उदाहरण सिर वाले से दिया गया तो उसमें सारी की सारी चीजें एक जैसी नहीं होती एक सामान्य थोड़ा सा कथन होता है उपमा का मूल बात तो एक ही है दोनों जगह व्याख्या की प्रक्रिया अलग है पहली व्याख्या में भी तो स्वतंत्र रूप से नहीं है तात्पर्य तो स्वतंत्र रूप से यही होगा यही निकलेगा कि सिद्ध यही करेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं है प्रती हो रही है कि ये साक्षात है केवल चम्मच का सामान्य उदाहरण दे दिया कि जैसे चम्मच को हम नहीं स्वीकार करते ऐसे इसको भी स्वीकार नहीं करना होगा यहां जब उदाहरण दिया तो जैसे चम्मच का वहां पर दृष्टांत दिया गया ऐसे यहाँ पर अजा का भी सत्वर रंगों का जो है शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्ण जो है इस रूप में यहाँ पर उसको बताया गया है केवल उपमा अलंकार के जैसे चम्मच का वहां पर उदाहरण दिया सिर को समझाने के लिए ऐसे यहां अजा को समझा यानी प्रकृति को समझाने के लिए तीन रंग वाली एक बकरी का उदाहरण दे दिया गया उसमें सामान्य धर्म ही आते हैं विशेष धर्म नहीं आते और वहां चम्मच सीधा ये था कि जैसे प्रकृति बनाती है तो चम्मच यज्ञ करती है वहां वो सिर वाली बात नहीं थी उसको तरीका अलग है बस केवल दो ढंग से व्याख्या कर दिया बोली जी इसी सूत्र में आठवें में ही जो अन्य दूसरी व्याख्या दी है जहाँ से ये आरंभ होती है दूसरी व्याख्या वहाँ से चौथी पंक्ति में न ही सामान्य धर्मयी रूपमिते पदार्थे सर्वे गुणा तत्र तोले इसमें जो गुण बताए हैं सामान्य के अतिरिक्त जो दूसरे गुण हैं वो नहीं तोले जाते इसका वो नहीं तोले जाते मतलब केवल समान, समान्य सामान्य जो लोहित शुक्ल कृष्णत्व केवल इतना ही यहाँ पर लिया गया विशेष गुण है कि उसमें कर्तृत्व सृष्टि रचन, रचना कर्तृत्व ये जो है ये गुण नहीं लिया जाएगा तो ये तो उसमें है ही नहीं प्रकृति में कर्तृत्व का गुण है नहीं ये तो हम सिद्धांत मानते हैं लेकिन इसमें वाक्य में तो ऐसा कहा जा रहा है ना सुजमानाम स्वरूपा वो अजय है जो इनको बना रही है वचन तो ये बोल रहा है ना तो यहाँ पर सामान्य गुण ही लिए जाएंगे विशेष गुण यहाँ पर नहीं लिया जाएगा तो जो प्रकृति के तीन गुण है सत्वरजतम या फिर जो दूसरे रंगों की जो कल्पना की लोहित शुक्ल कृष्ण तो प्रकृति के इन तीनों के अतिरिक्त तो कोई और गुण नहीं होता। कर्तृत्व रचना कर्तृत्व अब मान लो एक बकरी है जो तीन रंग वाली है इससे प्रकृति की तुलना करने लगे तो बकरी तो चेतन होती है शरीर है चेतन है वो अपने कुछ कार्यो को स्वयं भी करती है बिना दूसरों की सहायता के तो ऐसे प्रकृति बिना दूसरों की सहायता के स्वयं बना देती है ये जो विशेष धर्म कोई लेना चाहे इस दृष्टांत से वो नहीं यहां पर होगा बकरी तीन रंग वाली है उस तरह से ये सत्वर स्तम गुणों वाली प्रकृति है बस इतनी ही साम्यता लेनी है जो बकरी के चार पैर होते हैं तो प्रकृति के भी चार पैर होंगे वो भी चेतन होती है ये भी कुछ चेतन है वो अपने काम स्वयं करती है बिना दूसरे के भी ऐसे ये भी कर लेती है ये जो विशेषता है विशेष धर्म है, ये नहीं लेना है उपमा दी गई है बस उस सामान्य ही लिए जाएंगे जैसे कि चम्मच और सिर अब चम्मच जैसी होती है बोले वो लोहे की होती है या पीतल की होती है तो ऐसे ये सिर भी लोहे पीतल का होना चाहिए इत्यादि कोई अन्य विशेष करने लगे सामान्य धर्म ही केवल लिए जाते हैं अर्थात जो अजा के साथ उसकी तुलना की गई है तो वक्री के जो दूसरे और गुण है वो वो नहीं लिए वो नहीं लिए जाएंगे उसमें खास तौर से कर्तित्व कर्तित्व का निषेध करना चाहते हैं वो नहीं दूसरे तो मैंने वैसे साथ में बोल दिए इन्होंने लिखे भी नहीं है रचना कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से रचना कर्तव ये यहाँ पर प्रकृति का नहीं लिया जाएगा प्रतंत्र रूप से तो ठीक है हाँ तो, आचार्य जी सूत्र संख्या 11 अच्छा जी इस सूत्र का इस सूत्र का भूमिका क्या है किस लिए सूत्र को प्रारंभ करना पड़ा प्रसंग वही प्रकृति की दृष्टि से यह कि जहां जहां प्रकृति की कोई आशंका कर सकता है कि वो प्रकृति इस सब को उत्पन्न करती है या इत्यादि जहां पर कथन हो सकता है उसको केवल हटाने के लिए है और कुछ नहीं है कोई ऐसे ही यहां पर आशंका करने लगे हो नहीं रही है समाधान तो आगे किया ही है कि पंचपंच पंच जना का पच्चीस अर्थ होता ही नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसा कहे क्योंकि यहां पर ये जो यस्मिन पंचपंच पंच जना जिसमें ये ये सारे पच्चीस हैं पंचपंच पंच जना आकाश से प्रतिष्ठित है तो अगर कोई आशंका करे कि भाई यही मुख्य है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बस तो पूरी संगति उस तरह से नहीं है मतलब जो आक्षेप है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो कि भाई आखिर क्यों वो व्यक्ति इस सूत्र के माध्यम से इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति को कर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है कैसे कर रहा है बस यहां वर्णन किया गया तो बहुत सामान्य बात है पर अगर कोई करता भी हो किस ढंग से तो उसका केवल उत्तर दे दिया जाए यह वैसा नहीं है और जी और तो जी बोलिए बोलिए माइक को पास में लीजिए माइक को पास में लीजिए और याद चलाइए बंद है तो उदयवीर शास्त्री जी ने तो जैसे रोकिए इसको ठीक है और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आगे का पाठ देखिए वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद और तेरहवा सूत्र हम प्रारम्भ करेंगे आज तो इसमें पीछे ग्यारहवें और बारहवें सूत्र में पंच पंच जनाहा करके प्रसंग उठाया था और वो पांच कौन हैं? वो बारे में सूत्र में बताया था प्राण आदि और प्राण आदि में पांच कौन से थे प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न और मन ये पांच थे ये जो पाठ है गृहदारण्य उपनिषद का ये वाजस्नेी शाखा का है और इसकी जो कानव शाखा है जो हमने पीछे पढ़ा था बृहदारण्य उपनिषद वो उसके कानव शाखा का है दो शाखाएं थी, थी। वाजसने और कानव शाखा तो उनमें कहीं कहीं थोड़ा भेद मिलता है तो पिछला जो उत्तर था प्राणादय वो पांच उन्होंने गिना दिए क्योंकि वाजसने शाखा के अंदर पांच का उल्लेख मिलता है लेकिन कानव शाखा में वहां पर चारी मिलते चारी मिलते हैं ये जो पीछे कहा गया इसमें अन्न का निषेध अन्न का कथन नहीं है वहां पर अन्न का नहीं है जो पीछे कहा ना अन्न से अन्नम ये वहां पर लिखा हुआ नहीं है वहां पर शाखा में ये नहीं मिलता है तो पंच पंच जना जो पांच चीजें ले रहे थे तो अन्न हट गया तो वहां तो चार ही बचे फिर पांच की संख्या कैसे पूर्ति करते हैं काणवशाखा वाले उससे संबंधित पृष्ठभूमि में यह उत्तर दिया जा रहा है तेरहवा सूत्र देखिये ज्योतिषा शा, एकेशाम अन्ने ज्योतिषा ज्योति के द्वारा उन पांच संख्या को पूरा किया जाता है एकेशाम कुछ के मत में कुछ का कब असती अन्ने अन्न के ना होने से उस वाक्य में अन्न ना होने से चारी बसते हैं तो पांचवा ज्योति शब्द से ज्योति को वहां मिलाकर के वो पांच संख्या को पूरा करते देखिए एके शाम शाकी नाम काणवानाम मते तो असति अन्ने त्राणस्य प्राणम इति कथने अन्न शब्दे अवित्यमान तो कुछ शा, कुछ शाखी वालों का मतलब काणवों के मत में काणवे भी बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचने या जाति में भी कह सकते हैं असति अन्ने अन्न शब्द के न होने पर तत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने ये जो पीछे आया था प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षु इस वचन में इस कथन में अन्य शब्द के अविद्यमान होने पर ज्योतिषा ज्योतिष शब्द है न पंच पंच जनात्र पंच संख्या पूरी थे पंच पंच जना की जो पांच संख्या की पूर्ति है वो ज्योतिष शब्द से की जाती है तो ये आएगा कि भाई वो ज्योतिष शब्द कहां से ले आए वहां तो चार ही थे फिर ज्योतिष शब्द क्यों ले आए तो उसके लिए कहा सच ज्योतिष शब्द पूर्व वचने प्रकृति वित्तीय पूर्व वचन में प्रकृत विद्यमान है इससे पहले के जो वचन है वहां ज्योति शब्द मिलता है तो यह वचन क्या है वो बृहदारण्य चार चार सोलह जो प्राणस प्राणम उतर चक्षु चक्षु है वो चार चार अठारह है तो दो पहले एक छोड़ के पहले ही वहां पर अंत में यह आया तत्वा ज्योतिषाम ज्योतिर् आयुर् उपास पहले भी आया ये वचन तो उसको देवलोग ज्योतियों की ज्योति और आयु की तरह उपासना करते हैं आयु को देने वाला वो है ऐसी उपासना करते हैं तो इस वचन के आधार पर वो कहते हैं कि इससे ज्योति का भी ग्रहण हो जाएगा तो ये पांच पंच पंच जना में पांच संख्या पूरी हो जाएगी तस्मात पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूरी या पांच संख्या की पूर्ति हो जाती है सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृतो विद्यते तदेवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर् उपासते तस्मात् पंच पंच जना न पंचविशात्मक प्रकृतिमय गण इसलिए पंच पंच जना में 25 वाली जो संख्या लेना कोई चाहे तो वो ठीक नहीं है और इसीलिए निष्कर्ष वही निकलेगा जो पहले देते रहे हैं अत एवं प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादे न स्वतंत्र कारणम विज्ञम तो प्रकृति नामक जो अव्यक्त है जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण नहीं समझा जाना चाहिए ठीक है आगे प्रकृति से संबंधित ही बात है कि उसको वहां उन प्रसंगों में प्रकृति को कारण माने या ना माने अथवा परमात्मा को ही क्यों माने अ परमात्मा की सिद्धि के लिए ब्रह्म की सिद्धि के लिए आगे का बचाने चौदहवा सूत्र कारण आकाशादिशु यथोपदिष्टोक्ते है तो इसमें विग्रह ऐसे करेंगे आकाशादिशु च आकाश आदि में उपनिषदों में प्रकृति की यानी कार्य प्रकृति की रचना में बहुत सारे नाम दिए गए हैं उसमें आकाश भी आया और भी शब्दाए हैं उनको बनाया तो उनकी जो रचना वहां पर कार्य रूप में कही गई है उस कथन में कारणत्वेन यथा उपदिष्ट उगते है वहां जैसा पहले कहा गया है ब्रह्म ही वहां पर कारण के रूप में कथित है जहां जहां इन भिन्न भिन्न चीजों की रचना का उल्लेख आया वहां कारण के रूप में ब्रह्म ही परमात्मा ही उपलक्षित है इससे भी पता लगता है कि परमात्मा ही जगत की जन्मादि का कारण है ये सब शब्द शास्त्र की विवेचना चल रही है शब्द प्रमाण को लेकर के ही सारी बातें चल रही है तो सूत्र में जो आकाशादीशु कहा आकाश आदि में तो आकाश आदि कौन कौन से हैं उसके लिए आगे वचन दिया गया बहुत सारे वचन दिए हैं तस्मादस्माद आत्मना आकाशः संभूता आकाशाद वायु तैतरीय उपनिषद का है तो तस्माद्वा ए तस्माद उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ अब ये आत्मा उत्पत्ति तो आकाश की कही गई है आकाशादीशु में तो आकाश आ गया इसी तरह से आकाशाद वायु आकाश से फिर वायु और वायु और अग्नि वो सारा क्रम आगे बताया गया है लेकिन ये आकाश आदि की उत्पत्ति यहां कही गई एक वाक्य आगे तेजो असृजत उसने तेज का सृजन किया तेज को उत्पन्न किया अब यहां पर तेज यानी तो अग्नि की उत्पत्ति बताई गई आकाश आदि में आकाश और ये अग्नि आ गया ये छादोग्य उपनिषद का प्रश्न उपनिषद का कह रहे हैं सब प्राणम असृजत उसने प्राण को उत्पन्न किया ने प्राण की उत्पत्ति आ गई तो आकाश तेज और प्राण भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति कही जा रही है स ईमान लोकान उसने इन लोगों को बनाया लोक-लोकांतर पृथ्वी आदि जो है बड़े बड़े ग्रह उपग्रह इनको उसने बनाया तो इनकी भी उत्पत्ति कही जा रही है यहाँ पर कौन से लोग है अम्भो मरीची तो अम्भो और मरीची इसको अलग अलग कर लीजिए अम्भस नाम का एक लोक एक मरीची नाम का नीचे दो लोग और बता रखे वहां पर मरम और आपस इसी हा मर ये तो एक तो अम्भ एक मरीची एक मर और आपह ये मत मार मर मृत्युलोक मृत्युलोक मृत्यलोक अंभलोक उसको कहते हैं जो द्विलोक और द्विलोक से ऊपर के जो लोक हैं वो अम्भलोक लोक मरीची को उन्होंने लिखा है कि जो अंतरिक्ष लोक में द्विलोक और पृथ्वीलोक से बीच में जो अंतरिक्ष लोक है वहां पर जो लोक विद्यमान है वो मरीची लोक है और मरम मर मरलोक जो कहा उन्होंने वो ये पृथ्वी लोक है यहां पर मरते रहते हैं हम लोग और उससे भी नीचे पृथ्वी से नीचे आपस है जलीय ये लोक है ऐसा जैसे कि मान लो पृथ्वी में भी जल आदि है नीचे उसमें भी जीव सृष्टि है पृथ्वी के अंदर ही उस तरह का तो ये अलग अलग लोग उन्होंने चार लोग बता रखे हैं तो इनको स ईमान लोकान उसने इन लोगों को बनाया वो लोग कौन से हैं वो लोगों के नाम अंभा और मरीच आदि आगे दे दिए गए हैं आगे असत्वा असद वग्र आसित तथो वही सद अजायता यह उपनिषद का है यहां भी सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही जा रही है असत्वा इदम इधम अग्र आसित पहले ये असत था ततो तो वही सत अजाय उससे सत उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति की बात है सत की उत्पत्ति आ गई आगे छादोग्य का भी ऐसा ही वचन है असद इधम अग्र आसित पहले असती था उसके बाद में उत्पन्न हुआ फिर चंदेगो का सदैव सौम्य इदम अक्र आसीत हे सौम्य पहले सती था ये भी वचन आ गया तो इत्यवम आदिशु आकाश दिशु सृष्टि प्रकरण व्यपदिश्य मनेश सर्वत्र तो इस प्रकार आकाश आदियों की सृष्टि रचना के संदर्भ में कथनों में सब जगह पर जितने भी ये उदाहरण दिए इन सब जगह पर और, और भी जगह ये यही कहना चाह रहे हैं कारणत्वेन यथोपदिष्टोक्ते है कारणत्व के रूप में कारणत्व को खोल दिया ब्रह्मणा कर्तृ कारण कारणत्व का मतलब है कर्तृ कारण कारणत्व कर्ता कारण और वो भी ब्रह्म रूप कर्ता का कारणत्व यथोपदिष्ट उक्तिर विद्यते जैसे उपदिष्ट किया गया पहले कहा गया उसी की उक्ति यहाँ पर मिलती है तस्मादपी ब्रह्म जगज जन्मादे स्वतंत्र कारण सिद्ध इससे भी ब्रह्म ही जगत की जन्मादि का कारण सिद्ध होता है ओके। तो यहां जो चौथवे सूत्र के भाष्य में विभिन्न प्रमाण दिए गए ये जिसमें आकाश आदि और विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया गया इनके प्रसंग में इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कारण के रूप में जैसा कि पहले कहा गया वैसे ही यहां भी सब जगह ब्रह्म ही अपेक्षित है ब्रह्म को ही कहा गया है तो इनमें से कुछ वचनों में तो हमें साक्षात इन्हीं वचनों के अंदर यह पता लगता है कि ब्रह्म कहा गया है हम तात्पर्य ले सकते हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां की ब्रह्म का कोई संकेत मिल नहीं रहा है जैसे देखिए उदाहरणों को तस्माद व ए तस्माद आत्मनह आकाश है सम्भूता तो यह आत्मनह आ गया इससे पता लगता है कि परमात्मा है तो कुछ संकेत तो आया लेकिन फिर भी यहां प्रश्न हो सकता है कि आत्मनह का है तो आत्मा है या परमात्मा है ये कैसे आप कह रहे हो कि यहां पर ब्रह्म ही है अर्थ ये प्रश्न अवशिष्ट रह जाता है ना उदाहरण तो दे दिए परमात्मा की सिद्धि के लिए कि जहां जहां इनकी उत्पत्ति कही गई है वहां वहां ब्रह्म का संकेत है तो ब्रह्म का संकेत कैसे है ब्रह्म को हम क्या कैसे लेंगे तो आत्मा से ब्रह्म को ले सकते हैं लेकिन वहां भी प्रश्न किए तो आत्मा परमात्मा दोनों के लिए हो जाएगा आगे तत्जो जो जता उसने तेज की को उत्पन्न किया तो उसने मतलब वो कौन है ये तो यहां पर नहीं आया तत् वह है बस इतना ही तो कहा गया है सप्राण हम वह उसने प्राण को उत्पन्न किया तो सह सह कौन है ब्रह्म है यह थोड़ा तो ना पता लग रहा है यहां पर इसी तरह स ईमान लोकान अस्त्र जता स मतलब ब्रह्म है ये यह यहां तो ना पता लग रहा है असतवा इदम अग्र आसित ततो वही सद अजायत इसमें तो किसने उत्पन्न किया कुछ उल्लेख ही नहीं है ना तो सरनाम का है ना कुछ है इसी तरह से असदैव सौम्य इदम अग्र आसित पहले असतता यहां पर भी कुछ ब्रह्म का उल्लेख नहीं है और सदैव सौम्य इदम अग्र आसित यहां पर भी कुछ उल्लेख नहीं है तो इन वचनों से आप सिद्ध तो ये करना चाह रहे हो कि ब्रह्म ही जगत का आकाशादी का रचयिता है लेकिन यहां तो कुछ पूछाया ही नहीं ये कैसे सिद्ध कर दिया आपने तो इसके उत्तर के लिए आगे का सूत्र है तो पंद्रवे सूत्र की भूमिका देखिये कुत स्तर ही तत्व सृष्टि प्रकरण आकाश आदिशु व्यपदिश्य मानेश ब्रह्म निमित्त कारण तो भले ये जो सृष्टि प्रकरण के आपने वचन दिए हैं इनमें आकाश आदि जो कहे गए हैं उसमें ब्रह्म को निमित्त कारण क्यों मानना चाहिए ये कैसे सिद्ध होता है कि यहां ब्रह्म निमित्त कारण है ब्रह्म कारण है ये कैसे सिद्ध हो रहा है तो इसके लिए इन्होंने उत्तर दिया अगला सूत्र है पंद्रवा समाकर्षात। समाकर्ष के कारण समाकर्ष का मतलब है पीछे से आकर्षण यानी अनुवृत्ति के कारण पीछे से जो प्रसंग चल रहा है उससे यही प्रसंग प्राप्त है इसलिए इन सब जगहों पर भ्रम ही अर्थ लिया जाना चाहिए वो क्या है वो यहां पर अगले सूत्र में बताया गया है समाकर्षात् समाकर्षात् को खोल रहे हैं समनु वर्तनात, सम अनुवर्तनात् समुवर्तनात् अच्छी तरह से उसके पीछे पीछे वर्तन करने के कारण नहीं, नहीं, क्रम चला रहा, एक बात का शैली चली हुई ये विषय है और वही चलता चला आ रहा है सम अनुवर्तनात् आगे खोल दिया सम्यक अनुवृत्ति है सम्यक प्रकार से अनुवृत्ति होने से किसकी तत्र ब्रह्मण है प्रसंगात इसका मतलब है वहां ब्रह्म का प्रसंग है ये अनुवृत्ति है ये समाकर्ष है तत्र तत् वर्णनात् ब्रह्म का प्रसंग होने से का मतलब क्या है कि वहां पर ब्रह्म का ही वर्णन है जेयत्व न उपदेशाच जे के रूप में और उपदेश से जयत्व के रूप में वहां पर उसका उपदेश दिया गया है कि वही जानने योग्य है और जो जानने योग्य होता है वही परम है और वो ब्रह्म ही है जे के रूप में ब्रह्म ही है ये पहले से सिद्ध है तथ्य था जैसे कि ये आगे का वचन कहें तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश है वायु ये तो वो का वो वचन है इसके लिए आगे कह रहे हैं इति स्थले इस स्थान पर तैत उपनिषद में पूर्व ब्रह्म प्रकृतम अस्ति ब्रह्म का ही प्रकरण वहां पर चल रहा है कैसे उसके लिए उन्होंने ये वचन बताया ब्रह्मवेद आपनोति परम जो ब्रह्म को जान लेता है वो उस परम को यानी परम ब्रह्म परम पद को प्राप्त कर लेता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म कैसा है सत्य है ज्ञानमय है, है अनंत है यो वेद निहितम गुहायम जो उसको गुहा में निहित जान लेता है तो ये ब्रह्म का प्रसंग है तो ये क्या है तैत उपनिषद दो एक है और जो तस्मादस्मा आत्मन है, ये भी दो एक है इसी से जुड़ा हुआ है तो एकदम पहले ब्रह्म का वर्णन चल रहा था तो तस्माद ए तस्माद इससे ब्रह्म का ही ग्रहण होगा और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता आगे इत्युक्तवा तस्माद्वा वस्मात आत्म न आकाश संभुता आकाशा तो उसको कह के ये कहा गया है इसलिए तस्मात शब्देन न प्रकृतम तत्म लक्ष्यते तस्माद, तस्माद में तस्मात से प्रकृत ब्रह्म का ग्रहण होगा ये पहले उदाहरण का इन्होंने प्रमाण दे दिया आगे सप्राणम असृजता वहां जो तीसरा था उदाहरण सब प्राणम अस्रृजता उसके लिए कह रहे हैं इति स्थल इस स्थान पर भी तो सब प्राणम असृजता ये प्रश्नोपनिषद का छ चार है तो इति यहां स्थल पर भी तंवापृा क्वासौ पुरुष इति तुझ मैं उस तुझ मैं पूछता हूं कि यह पुरुष कहां पर है ये पुरुष कहां पर है ये एक वचन आया फिर कहा स ईक्षा चक्रे उसने इच्छा की कामना की ईक्षण किया ये प्रश्न था और षोड कलह पुरुष प्रकृत इसी में यहां पर सोलह कलाओं वाला वो पुरुष प्रकरणस्थ है वो सोलह कलाओं वाला पुरुष ब्रह्म ही है स इमान लोकान अस्त्र जता अम्भो मरीची उसने इन लोगों को रचा अम्भो मरीची हा इसको यहां पर पूर्ण विराम लगा लेना चाहिए फिर स ईक्षान चक्र यह प्रश्नोपनिषद का जो है प्राणम अस्त्रजता ये उपनिषद का यहां ये समाप्त हो गया अर्थात इनका कहना है कि ये जो छ, चार एक दो में प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है और फिर आगे ही छह चार के अंदर सप्राणम अस्त्रजता का तो ब्रह्म का प्रकरण चल के आ रहा है। अब ऐत्रे उपनिषद का जो वचन था उसको लेकर के ये कह रहे हैं सलोकान अस्त्रजता इस वचन को तो षोड कलह पुरुष प्रकृता यहां जो ऐत्र उपनिषद का है एक दो का इसमें सोलह कलाओं वाला पुरुष यानी परमात्मा ब्रह्म पहले से प्रकरणस्थ है और फिर यह वचन का सीमान लोकान तो स शब्द से निकटस्थ पूर्ववर्ती जो जिसका प्रसंग चल रहा है उसी का ही ग्रहण होगा ब्रह्म का अंबो मरीची ये इतरा भी आगे आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत परमात्मा प्रकृत तो यहां पर भी इससे पहले भी जो देखेंगे तो आत्मा व इदम एका एवं अग्रय आसीत मात्र आत्मा ही उससे पहले एक था मतलब एक था का मतलब है वहां पर सजग रूप में एक ही था प्रकृति प्रलय अवस्था में थी जीवात्मा जीवात्माए जो बद्धा अवस्था की थी वो प्रलय में थी तो सक्रिय रूप में तो वह परमात्मा ही था और फिर उस परमात्मा ने इस दृष्टि को बनाया तो आत्मा वा इदम एका एवं अग्रह आसित परमात्मा प्रकृत होती यहाँ भी परमात्मा का प्रकरण चल रहा है आगे असतवा इदम अग्र आसीत ये तैत उपनिषद का वचन जो पिछले सूत्र में दिया तो इति स्थले प्रथम एवं ब्रह्म प्रकृतम विद्यते थे वहां भी ब्रह्म का ही प्रकरण चल रहा है और आगे असन एव स असत ब्रह्मेती वेद चेत ये उन्होंने दिया जिससे पता लगता है कि यहाँ ब्रह्म का ही कथन चल रहा है तो असन एव स भवती वो असत हो जाता है असत जैसा हो जाता है कौन असत ब्रह्म इति वेद चेत अगर कोई ब्रह्म को असत मानता पाँग है ब्रह्म को कोई अभाव रूप में मानता है तो वो स्वयं ही अभाव रूप में हो जाता है परमात्मा का अस्तित्व नहीं स्वीकार करता तो वो स्वयं भी जैसे कि अस्तित्व रहित हो जाता है इस तरह का कथन है निंदा के अंदर कथन है असत एवं इदम अग्र आसित तत् सदासी तत् समभावत ये छंदोग अत्र स्थल है इस स्थान पर भी आदित्यो ब्रह्म आदेश वहां पर उस प्रसंग में केवल कथन की दृष्टि से वहां पर होता है अलंकार की आदित्य है ये ही ब्रह्म है तो ब्रह्म प्रकृतम एवं ब्रह्म की वहां पर का प्रसंग चल ही रहा है तो इन सभी जगहों पर जहां जहां इस सृष्टि की रचना की गई है और वहां जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है वहां ब्रह्म का ही प्रकरण चल रहा है आगे एवं विवेचना सर्वत्र सृष्टि प्रकरण ब्रह्म जगत जन्मादे स्वतंत्र तो इस प्रकार इस विवेचना के द्वारा समस्त सृष्टि प्रकरण में उपनिषद आदि में जहां जहां भी ये आया है तो परमात्मा ब्रह्म ही जगत की जन्मादि का स्वतंत्र कारण कहा गया है समाकृष्यते मतलब सम्यक उपलब्धते अच्छी तरह से स्पष्ट होके पता लगता है कि ब्रह्म को ही सृष्टि का रचयिता यहां पर स्वीकार किया जा रहा है इसलिए प्रकृति को सृष्टि का रचयिता नहीं मान सकते समाकर्षात ठीक है अब इसी में और आगे है कुछ शास्त्रीय वचनों को लेकर के इन्होंने जहां उत्पत्ति जायते इत्यादि जो जगत जगत की रचना ये जो कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे हमें पता लगता है कि ये इन पदार्थों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ जगह पर जगत शब्द ही नहीं आया तो वहां क्या अर्थ लेना चाहिए तो उसके लिए सोलवा सूत्र है जगतवाचित वात जगतवाची होने से वहां दूसरे शब्द भी जो आए हैं वो दूसरे शब्द भी जगतवाची हैं जगत को ही कहने वाले हैं अच्छा देखिए जगतवाचित तो भाष्य देखिए जगत पात क्वचित जगत रचना प्रकरण जगत शब्दों ना प्रयुक्त किंतु भिन्ना एवं जगत की उत्पत्ति से संबंधी जो प्रकरण चल रहा है उसमें जगत शब्द उत्पत्ति तो जगत की ही है तो जगत शब्द आना चाहिए लेकिन कुछ स्थानों पर वो जगत शब्द आया ही नहीं है कुछ और ही शब्द आया है। क्या शब्द आया है वो आगे बताएंगे तथ्य था जैसे कि एसाम पुरुषाणाम कर्ता कर्म स वेदितव्य है कौशिक की ब्राह्मण का लिखा है चार उन्नीस ये का ये प्रकरण बृहदारण्यक उपनिषद में भी दूसरे अध्याय के पहले दूसरे तीसरे ब्राह्मण में भी मिलता है दृप्त बाला की और वहां लगभग यही कथा है अजात शत्रु एक था बाला की उसके पास जाता है अजात शत्रु के पास में और उसको कहता है कि मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताऊंगा बालाकी को था कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है और तृप्त हो गया था यानी गर्व से युक्त था जैसे कि मैंने जान लिया है तो जाके अजात शत्रु को बोलता है फिर अजात शत्रु वो पूरी कथा है वो कहता है देखो इसी को आदित्य को ही ब्रह्म मान करके करो इसको ब्रह्म मान के कर करो इससे ये होगा बोली ये तो ठीक है ये है मैं तो जानता हूं इससे आगे और कुछ बताऊ करते करते करते वो बाला की बिल्कुल अंत में होता है कि अच्छा आप ही बताओगे ब्रह्म किसे कहते बस वही कथा यहां पर है उसको उल्लेखित कर रहे हैं तो क्या तथ्य था यो वही बालाक एतेशम पुरुषाणाम करता यश्यवा तत्त कर्म से वेदिताला उसको संबोधित कर रहे हैं अब ये अजात शत्रु बालाक को बोल रहा है पहले बालक बोल रहा था आजाद शत्रु बालक को बोल रहा है हे बालक जो ये एतेशम पुरुषानाम करता इन पुरुषों का करता है कौन से पुरुषों का आदित्य में जो पुरुष है चंद्र में जो पुरुष है इसमें जो पुरुष है ये जो बहुत सारे पुरुष उसने कहे थे बोले तो इन सब का जो करता है इन सबको जो बनाने वाला है तो एतेशम पुरुषानाम करता यश्य व ए कर्म जिसका यह कर्म है सवेदितव्य वह जानना चाहिए या उसको जानना चाहिए उस ब्रह्म को जानना चाहिए तो यहां पर यश्यवा एतत् कर्म ये कर्म शब्द आया है जगत शब्द नहीं आया है तो यहां इसके लिए इनका कहना है कि यहां कर्म शब्द से भाष्य में देखिए अत्र कर्म शब्द है प्रयुक्तो जगतवाची विज्ञे जो यहां पर प्रयुक्त किया गया कर्म शब्द है वो जगत का वाचक है कर्म का मतलब है जगत तो जब ये करेंगे यश्यवा एतत् कर्म जिसका ये जगत है ये कर्म है जगत एक तरह का कर्म ही है कर्म का मतलब क्रियते तत्कर्म क्रियते यत, यत, तत कर्मा, यत तत्, जिसको किया जाता है जिसको किया जाता है एक तो कर्म का मतलब क्रिया के रूप में होता है करना और एक है जिसको किया जाता है जैसे घड़े को किया मकान को किया मतलब घड़े को बनाया मकान को बनाया तो जगत है कर्म कर्ता अलग है करण अलग है उपादान कारण है इन सब के द्वारा जिसको बनाया जाता है जैसे हम कार्य जगत भी बोल देते हैं कार्य शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ कर्म है जिसको किया जाता है तो यहाँ कर्म का मतलब जगत ही है तस्मात तस्मात् जगतवाचित्वा तत्कर्मणों जगत, तत जगत रूप यह कर्ता अत्र वेदित व्यवदिष्ट परमात्मा अस्ती तो इसलिए उस जगतवाची कर्म शब्द से जगत रूप का जो करता यहां पर जानने के लिए कहा गया कि यशसे तत्कर्म स वेदितव्य जिसने इसको बनाया वो जानने योग्य है <coughs> तो कर्म का मतलब जगत और उस जगत का जो करने वाला है रचने वाला है उसको जानना चाहिए यह कर्ता अत्र वेदितव्य न उपदिष्ट स परमात्मा अस्थि वो परमात्मा ही है स एव प्रस्तुतानां नाम पुरुषाणी कर्ता विजयो नान्ये उसी को इन प्रस्तुत पुरुषों का करने वाला बनाने वाला समझना चाहिए न अन्य और कोई नहीं तार्ग्यो बाला की अजात शत्रु अभिगत्य अवोचत ये तो पीछे की बात थी इन्होंने अब आगे से प्रारंभ से कर रहे हैं जो पीछे हमने देखा था वो देखे चार है और अब जो ये प्रारंभ कर रहे हैं यह है चार एक शुरुआत में ही उस प्रसंग में क्या था कि गार्गे बाला की अजात शत्रु को जाकर के उसके पास जा करके ये बोला ब्रह्म ते मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बोलूं बताऊं चलो मैं तुम्हारे को ब्रह्म के बारे में बताता हूँ इति ब्रह्मण प्रसंग उत्थापित प्रसंग ब्रह्म का था इससे पता लगता है कि जो पीछा वचन था यश्य वा ए तत्कर्मा यह जो वही एतेषा पुरुषाणाम करता तो यह और यसे इस इन सर्वनामों से ब्रह्म का ही ग्रहण यहाँ करना चाहिए तो इति ब्रह्मण प्रसंगः उत्थाता आगे यद्यपि बालाकी वचन अजात शत्रु संतोषम अगछन उवाच च उवाच च इदम् यद्यपि बालाकी के वचनों से अजात शत्रु संतोष को प्राप्त नहीं हुआ था और असंतुष्ट रहते हुए उसने ये वचन कहे थे वो वचन आगे बताया क्या कहा मृषा वही खलू मां संवदिष्ठा ब्रह्म ये झूठी ऐसे मत बोलो कि मैं को तुम्हारे को ब्रह्म बताऊंगा तुम्हे को खुद को ब्रह्म के बारे में ठीक नहीं पता है ऐसी अति उत्साह में बोलो कि मैं तुम्हारे को ब्रह्म बताऊंगा मिशा वही खलू मां संवदिष्ठा यो वही बाला के एतषा पुरुषाण कर्ता यसे कर्म स वेदितव्य ये पंक्ति वही है जो ऊपर आई थी चारोन्नीस तथापि अत्र आदित्यादि पुरुषाण कर्त्ता यसे कर्म जगत रूपम इति कथने तम परमात्म विहाय न कच्चित अन्य तो, तो इस प्रकार यहां पर वहां आदित्यादि पुरुषों का जो वर्णन है बहुत सारे उनका कर्ता जो है एक बात इन सब पुरुषों का जो करता है और यह संसार जिसका कर्म है यश्यवा एत कर्म जो जगत रूप है वो जानने योग्य है उसको जानना चाहिए इस कथन से उस परमात्मा को छोड़ अन्य कोई नहीं हो सकता और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता और उस प्रसंग में भी सारी बात यही थी इसीलिए कि हम जब ये सोचते हैं कि इस सृष्टि में हमें जीना है तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि इसको बनाया किसने है क्यों बनाया है उसकी क्या इच्छा है उसके क्या नियम है उसके बिना इस जीवन की सफलता कैसे हो सकती है इसलिए बार बार ये है कि उस परमात्मा को जानो न परमात्मा को जानो का मतलब ये नहीं है केवल उसके केवल गुणों गुणों को जान लिया उसका हमारे से क्या संबंध है हमारे लिए उसने क्या किया सृष्टि क्यों बनाई ये बहुत सारी बातें तभी ठीक तरह समझ में आ सकती हैं जब हम परमात्मा को जाने इस जीवन का लक्ष्य भी तभी समझ में आ सकता है पूरा जब हम परमात्मा को ठीक तरह जानेंगे नहीं तो कुछ और ही समझते रहेंगे इसलिए बार बार यही कहते उस परमात्मा को जानो उस परमात्मा को जानो ये दोनों दृष्टियों से ठीक है एक तो व्यवहार की दृष्टि से जैसा हम बुद्धि से समझते हैं प्रमाणों से अनुमान से शब्द प्रमाण से उस तरह भी परमात्मा को जानना आवश्यक है और एक समाधि लगा करके परमात्मा को जान के तमेव विधिता अति वो तमेव विदित्व का एक अर्थ तो वो है कि असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार करके ही मुक्ति को प्राप्त करता है वह भी अर्थ लिया जा सकता है वो भी है और असंप्रज्ञात से पहले का भी जो जीवन है हमारा उसमें भी परमात्मा को जान करके ही वो मुक्ति के मार्ग पर ठीक ठीक चल सकता है तमेव विदित्व अति मृत्यु वो तो अंतिम परिणति है कि मृत्यु को पार कर जाता है लेकिन मृत्यु को पार करने वाले रास्ते पर जो चल रहा है उस रास्ते के समय भी तो परमात्मा को जान के ही चलना होगा परमात्मा को छोड़ के चलेगा तो रास्ते में गड़बड़ा जाएगी लक्ष्य बदल जाएगा नियम आदि कुछ का कुछ समझेगा तो कुछ का कुछ करेगा वो और गलत भी कर सकता है इसलिए इतना अधिक जोर यहां पर दिया गया उस परमात्मा को जानना चाहिए अगला सूत्र सत्रवा और इस सूत्र के द्वारा भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यहां पर इस प्रसंग में परमात्मा ही गृहित है पूर्व पक्षी एक आक्षेप करेगा कि यहां जो लक्षण कहे गए हैं वो तो जीवात्मा से संबंधित लग रहे हैं लिंग तो जीवात्मा के लग रहे हैं तो परमात्मा का ग्रहण आप क्यों कर रहे हो सूत्र देखिए जीव मुख्य प्राण लिंगात नद व्याख्याता हूं अगर कोई ये कहे कि यहां पर तो जीव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं अथवा मुख्य प्राण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं परमात्मा के थोड़े दिखाई दे रहे हैं जीव मुख्य प्राण लिंगा जीव के लिंग और मुख्य प्राण के लिंग यहां पर दिखाई दे ऐसा होने से ना इति चेत कोई तो कहे कि नहीं यहां परमात्मा का ग्रहण नहीं है ब्रह्म का ग्रहण नहीं है ब्रह्म इसका रचयिता नहीं है ऐसा कोई कहे तो कहा कि न आपका कथन ठीक नहीं है तद व्याख्यातम इसका उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं उसको यहां दोहरा देंगे तत्र प्रकरण जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्य थे यहां इस प्रकरण में जीव का लिंग और मुख्य प्राण का लिंग विद्यमान है तस्मात् नात्र परमात्मा मंतव्य इसलिए परमात्मा नहीं समझना चाहिए इसकी रचना का कार्यकर्ता किंतु जीवो मंतव्यो मुख्य प्राणो व मंतव्य तो या तो आप जीव मानिए और या तो मुख्य प्राण मानिए परमात्मा को तो यहां पर नहीं, नहीं मानना चाहिए जीव के कौन से लिंग है तो कहा जीव लिंगम यथा वह एक उदाहरण दृष्टांत दिया गया कौशिक ब्राह्मण में तद्यथा श्रेष्ठी स्वर भूंगते यथावा स्व श्रेष्ठी नम भुंजंती जैसे कि कोई सेठ हो वो अपने लोगों के द्वारा खाता है स्वयर भूंगते जैसे कि उनके सेवक हैं और हैं बच्चे हैं पत्नी है वो कुछ कुछ बनाते हैं संभोग्य सामग्री बनाते हैं बना कपड़े लते सफा सफाई ये जो सारी चीजें तैयार करते हैं तो जैसे कोई श्रेष्ठ सेठ अपने लोगों के द्वारा भोग भोगता है यथा तथ्यथा श्रेष्ठी स्वीर भूंगते उनके अपने लोगों की सहायता से भोग भोगता है और यथा वह स्व श्रेष्ठिन भूंजनती और जैसे कि उसके जो स्व होते हैं अपने वो सेठ को खाते हैं तो कौन किसको खा रहा होता है एक दृष्टि है कि सेठ है बोले उसी की सेवा में देखो नौकर चाकर इतने लगे हुए हैं सब उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो ये इनका उपभोग कर रहा है सेठ और दूसरी तरफ बड़े जो बाकी सब लोग लगे हुए हैं ना सेठ के आसपास में ये इसका इसको खा रहे हैं क्योंकि तो उससे वेतन मिलता है उनको तो वास्तव में तो दोनों ही एक दूसरे को खा रहे हैं अच्छे अर्थों में कहो तो दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और दोनों का जीवन चल रहा है लेकिन यूं कहने लगो तो भी जैसे कि सेठ इनको भोग रहा है और वो कह रहे हैं कि ये सेठ को भोग रहे हैं तो यथावा स्वाह श्रेष्ठि न भूंजनती जैसे स्व जो लोग हैं वो सेठ को खाते हैं एवं एव एश प्रज्यात्मा एत ही आत्मभीर ऐसे जो ये प्रज्ञात्मा है अभी प्रज्ञात्मा वैसे तो स्पष्ट है कि परमात्मा के लिए आया है प्रज्ञ जय तो आत्मा हो गया प्रज्य परमात्मा हो गया जो पहले भी आता है प्रज्यात्मा यानी परमात्मा एत ही आत्मभीर इन आत्माओं के द्वारा भोग भोगता है अपना परमात्मा को जो कार्य करवाने होते हैं वो इन आत्माओं के माध्यम से ही करवाता रहता है और एतम एवं एते आत्मान एवं एवं एते आत्मा एतम आत्मा न इसी प्रकार से अन्य जो आत्माएं हैं वो इस आत्मा को भोगते हैं कौन आत्मा परमात्मा को भोगते सेठ की तरह से तो हो गया परमात्मा और सेठ के परिजनों और नौकर चाकरों की तरह से हो गई आत्माएं तो एक तो यह है कि परमात्मा इनको भोगता है दूसरा है कि ये परमात्मा को भोगते हैं दोनों दृष्टि से तो ये जो दृष्टांत दिया गया भोगने की बात कही गई इसको यह कहने ये तो जीव का लिंग है जीव भोगता है परमात्मा थोड़ा ना भोगता है अनशन अन्य अभिचाकशी थे लेकिन भोग की बात कही गई इसका मतलब है आत्मा का ही ग्रहण हो सकता है ये जीव जीव का लिंग है परमात्मा का नहीं है अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम भोक्तृत्व का विधान यह जीव का लिंग है मुख्य प्राणलिंगम अपनी तद्यथा यथा यहां मुख्य प्राण का भी लिंग कहा गया है सुप्ता स्वप्नम न कंचन पश्यती अथ अस्मिन् प्राणे एव एक भवति जब ये सुप्त हुआ हुआ किसी भी स्वप्न को नहीं देखता है यानी सुषुप्ति में आ गया तो कोई स्वप्न नहीं देख रहा है अथ अस्मिन् प्राणे एव एकता भवति इस प्राण में ही वो एकधा हो जाता है यानी बिल्कुल उसमें स्थित हो जाता है एकत्र हो जाता है प्राण में स्थित हो जाता है तो कह रहे हैं स्वाप काले प्राणेशु एवं बाह्य प्रवृति समाप्तिर्भवती स्वाप के काल में निद्रा के काल में प्राणों में ही बाह्य प्रवृत्ति की समाप्ति हो जाती है इति मुख्य प्राण लिंगम अस्ती ये मुख्य प्राण का यहां पर कथन है तो देखिये कौशिकी ब्राह्मण का ऊपर का वचन था चार बीस दूसरा है चार उन्नीस तो इन दोनों उस प्रसंग में ये जो बातें कही जा रही हैं इससे तो या तो जीव का ग्रहण होना चाहिए या या तो प्राण का होना चाहिए क्योंकि तो पीछे जो कहा ना इन्होंने पुरुषारण करता यश्यवा तत्कर्म स वेदितव्य कौशिक का चार उन्नीस है और ये जो दो वचन दिए गए चार उन्नीस और चार बीस के हैं तो इससे पता लगता है पूर्व पक्षी का कहना है कि यहां पर ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा तस्मा नात्र परमात्मा मंतव्य है इसलिए यहाँ परमात्मा का को नहीं स्वीकार करना चाहिए इति चेत केनचित नित कल्पेता तरी यदि ऐसा कोई कल्पना करे तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्व्याख्यातम बोले इसकी व्याख्या तो हमने पहले कर दी है इसका समाधान पहले दे दिया है क्या तत्तु पूर्वम ही एतावत अंशगम प्रकरणम व्याख्यातम तदवत अत्रापि व्याख्यातम विजयम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम पहले दे चुके हैं उसी तरह से यहां भी समझ लेना चाहिए वो कौन सा प्रकरण है तो ये वेदांत दर्शन का एक एक इकतीस वाला प्रकरण है इति सूत्रे तु उपासना त्रैविध्य दोषो निराकृत त्र... निराकृतो वहां पर उपासना के त्रैविध्य के दोष का निराकरण किया गया था तीन प्रकार की उपासना है तो वहां पर कुल मिला के बोले वो कोई वास्तव में भेद नहीं है एक ही है ऐसे ही अत्र तू कर्त त्रैविध्य दोषात् कर्ता के त्रैविध्य के दोष से वेदितव्य त्रैविद्य दोष प्रसंगाच और जानने योग्य की त्रिविधता भी आ जाएगी एक तो ब्रह्म को भी जानना चाहिए एक जीव को जानना चाहिए एक प्राण को जानना चाहिए तीन का तीन का कर्तृत्व त्रैविद्या आएगा तीन का वेदितव्य तो त्रैविद्या आएगा कि जिसको जाना जाना चाहिए दोष प्रसंगाच यह आत्म एक वचने यश प्राण शब्दा सोपी परमात्माची विजय तो यहां पर जो आत्म शब्द है एक वचन में वो परमात्मा वाची ही है जो प्राण शब्द है वह भी परमात्मा वाची ही समझना चाहिए ऊपर जो देखिए एक वचन में कौन सा था भुंजंती एवं एवं एश प्रज्ञात्मा ये प्रज्ञात्मा प्रज्यात्मा एक वचन में कथन है एते ही आत्म भीर भूंगते आत्म भी यहां पर बहुवचन है तो जो बहुवचन वाला आत्म शब्द है वो तो परमात्मा नहीं है वह जीवात्मा का वाचक है एक वचन वाला है वो परमात्मा का वाचक है आगे देखिए एवम एवं एते आत्मान एतम आत्मान भूंजंती तो एवम एवं एते आत्मान ये तो बहुवचन में है बहुवचन में है तो ये तो जीवों के लिए आया एतम आत्मानम भुंजंती एतम आत्मान ये एक वचन में आया है तो ये परमात्मा का वाचक है तो उस प्रसंग में जो एक वाला आत्म शब्द है विशेषण इसलिए डाला कि बहुवचन वाला भी आत्मशब्द है वहां पर तो एक वाला आत्म शब्द परमात्मा वाचक है और दूसरे के अंदर जो कहा इन्होंने स्वाप काले प्राणेशु नहीं कथन च न पश्यस्थ प्राणे एक प्राणे एवं एकता प्राण में ही एक स्थित हो जाता है तो यह प्राण का मतलब परमात्मा है सुषुक्ति काल में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है तो परमात्मा ही एक वचन है वो परमात्मा ये प्राण भी परमात्मा का ही वाचक है इसलिए इस प्रसंग में जो इन्होंने आपत्ति बताई थी पूर्व पक्षी ने कि जीव का और मुख्य प्राण का लिंग भोक्तृत्व और प्राण को देख करके यहां तो ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता है तो यह कथन ठीक नहीं है ये तो त्रैविद्य कथन इस तरह से होता है और परमात्माची ही ये शब्द यहां पर विद्यमान है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं इससे कुल मिलाकर के इन सब प्रकरणों के अंदर ये प्रकृति के कर्तृत्व को चाहते हटाना चाहते प्रकृति के कर्तित्व को हटाना चाहते कारणत्व को नहीं हटाना चाहते कारणत्व को नहीं हटाना चाहते कर्तृत्व को हटाना चाहते स्वतंत्र कर्तृत्व को हटाना चाहते है। यही यहां पर प्रयोग आपको किसी को पूछना हो तो पूछिए ही आचार्य जी प्रकृति जड़ है तो जड़ होने से इतना कह देते कि जड़ में इच्छा आदि होती नहीं तो स्वयं बन नहीं सकती है तो इतनी लंबी चर्चा करने की क्या आवश्यकता? आप तो समझे समझाए हो ठीक है लेकिन जिनको बात समझ में नहीं आती है जिनके अंदर प्रकृति ही ऐसी घुसी हुई है प्रकृति ही है और देखो शास्त्र के वचन ये कह रहे हैं शास्त्र के वचन ये कह रहे हैं उनके लिए दूसरा शास्त्र में बहुत सारे वचन आए उसमें किसी को ऐसी शंका हो सकती है किसी को ऐसी शंका हो सकती है प्रकरण उनके सामने बहुत सारी शंकाएं आई होंगी इस उपनिषद को पढ़ते हुए ये इसको ये इसको ये तो उन प्रकरणों का एक एक करके निराकरण करना इनका प्रयोजन है स्वास्थ्य की वाली पुस्तकें होती है ना उसमें कि ये औषधि ये औषधि ये, ये इसमें लाभ करती है ये इसमें लाभ करती है इसमें लाभ करती है तो बोले जी मेरे को तो केवल यही रोग था, था किसी व्यक्ति को एक ही हो बोले ये सारा पढ़ने से क्या है ठीक है आपका उपचार उतने से हो गया थोड़े से तो ठीक है लेकिन औरों की दृष्टि से जिनको जो अज्ञानी है उनकी दृष्टि से तो विस्तार से कथन होता ही है और तो क्योंकि ये तो शास्त्रीय विवेचना है कि जहां जहां ऐसे प्रसंग आए ये बताना चाहते हैं बात तो दो हो चुकी है बात तो सिद्ध है वो थोड़े से भी उदाहरण से हो जाती है लेकिन उससे संबंधित जो वाक्य अलग अलग जगह आ रहे हैं वहां वहां जो जो समस्या है उसको उसका समाधान करना चाहते हैं निराकरण करना चाहते हैं तुम्हें मानसा है ऐसे ही है और कोई जी, सत्तर में, सूत्र में पर ये जो स्वाप काले प्रवृत्ति समाप्तिर भवती थी। इतना तो समझ में आ गया मुख्य प्राण लिंगम अस्थी जरा स्पष्ट कर दे मुख्य प्राण मतलब कि प्राण वैसे तो पांच या तो दस होते हैं प्राण अपान्यान उदान समान तो अगर उदान भी लिखाओ व्यान भी लिखाओ तो भी हम क्या कहेंगे भाई कौन है ये उदान प्राण है अपान है प्राण है तो बाद के जो अन्य हैं देवदत्त कूमादी यानी नौ उनका कथन आता है हम कहें कि ये प्राण है तो ये तो सामान्य प्राण हो जाएंगे और इन दसों या पांचों प्राणों में जो पहले वाला है प्राण अपान व्यान उदान समान इसमें जो पहला प्राण है इस प्राण को कहने के लिए अब प्राण शब्द का मतलब सारे प्राण लें या कौन सा लें तो प्रथम प्राण को जब कहना होता है मुख्य प्राण को प्रथम प्राण को पांच में से जो पहला है उसको तो उसके लिए कहते हैं मुख्य प्राण तो पर इसका क्या प्रसंग होगा नहीं प्राण शब्द लिखा है ना यहाँ पर जो वचन दिया कौशिति की ब्राह्मण का यदा सुखता तो है स्वप्नम न कंच न पश्यती अथा प्राणे एवं एकदा भवती तो प्राण शब्द आया है तो बोले मुख्य प्राण है यहाँ पर प्राण में ही ये लीन हो जाता है तो यहाँ तो प्राण है प्राण का ग्रहण करना चाहिए मतलब आचार्य जी अभी जो अंतिम सूत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें तद्यथा श्रेष्ठी स्वेर भूंगते यहाँ आत्मापदी होने से भोंगते का खाना अर्थ होता है और परस्मिपी होने से पालन करना अर्थ होता है तो यथावा स्वाहा श्रेष्ठी नम भुंजंती अथवा जैसे जो उसके सेवक हैं वो सृष्टि की पालना करते हैं सृष्टि की पालना करते हैं पालन करते हैं क्योंकि भुंजंती तो पालन करने अर्थ में वो तो नहीं उसमें तो अपवाद देखा जाता है तो कोई आवश्यक नहीं है लेकिन हाँ सामान्य रूप से लेकिन इसमें आवश्यक नहीं वो आत्मापत परिपद वाला तो तद्यथा श्रेष्ठी स्वीर भूंगते भूंगते का करता कौन है श्रेष्ठी है और स्वयं यहां पर उनके माध्यम से उनके द्वारा करण के रूप में उनके द्वारा भोग करता है भोग करता है अब मान लो प्रधानमंत्री है या राजा है कोई भी हम राजा को कहे कि देखो राजा के इतने 500 सेवक हैं या 1000 सैनिक हैं जो उसकी रक्षा में लगे हैं कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं जैसे कि राजा इन सब का उपयोग ले रहा है भोग ले रहा है ये कथन करेंगे ना एक और दूसरी दृष्टि से ये जो इनके सारे सेवक हैं ये राजा का भोग कर रहे हैं उससे धन ले रहे हैं उसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता है तो एक दूसरे को भोग कर रहे हैं ये इस दृष्टि से कथन है ठीक है तो आज का पाठित नहीं रखते प्रण Oh